कथा का अंदर हम कर रहे हैं एक एक करके ऋषि ही हम पढ़ते जा रहे हैं ये वे प्रथम मंडल के तीसरे ऋषि में तीसरे सूख में हम प्रवेश पा चुके हैं अवैध की इस सत्संग बंगाल में बने हम अपने स्वभाव को न बदल पाए अपनी आदतें न ढाल पाए लेकिन इतना तो हम जान ही है चुके हैं कि जगत एक नाट्यशाला है और यहां हम केवल किरदार निभाते हैं जो कुछ भी हमारे बाहीं धर्म है संबंध है नाते हैं ये केवल नाटकीय है निमित नाट मात्र है उसी हमने महाभारत महाकाव्य में भी स्पष्ट किया भली हम अपनी सोच नहीं बदल पाए कि निमित्त मात्र भर्वसाची कि अर्जुन तुझ जगत में निमित्त मात्र है यह जीवन जगत संग्राम भी निमित मात्र है तू मेरा निमित्त होके अर्थात आत्मा का निमित्त होकर अपने कर्तव्यों को धारण कर उठे दंग अभिमान, स्वान को धोखा देने की हमारी मनोवृत्ति मनोवृत्तियां हमें आसत जगह से भले न उठा पाई हूं लेकिन हम जानते तो हैं कि सच क्या है आज भी पहले ऋषि ने हमने कहा कि भस्मी को राह को चिता की बूढ़े की तन की मट्टी को आत्मा ही यज्ञों के द्वारा पेड़ों के घर में अन्न में लाता है कोई बनाना नहीं चाहता और उसे फिर हम पढ़ा उसी ऋषि में दूसरे ऋषि में हर ऋषय में बता रहा है कि उसी अन्न को जब जीव जीवधारी ग्रहण करते हैं तो वो निमित रूप से भोजन में लेते हैं क्योंकि यज्ञ तो उनका अंतरात्मा करता है और वही उस भोजन को रक्त मास ऊर्जा में बदल गर्भ में बालक का रूप देता है कृष्ण ही लौटाते हैं उसमें जीव और उसका शरीर निमित मात्र है क्योंकि तो उन्हें उंगलिया अंगूठियां बनाना नहीं आता है केवल झूठ और बंध जीना आता है मेरा है जब शरीर को बारा तुम्हारा बनाया नहीं तो तेरा क्या है लेकिन हम धृतराष्ट्र के अंधे जिंदगी तो जीते हैं गांधारी की पट्टी और बांध लेते हैं कि जान के भी नहीं जानते जब मान के भी नहीं मानते ये गांधारी की पट्टी जब छोटा बच्चा पढ़ने जाता है तो उसके ऊपर घर के लोग बोझा नहीं डालते मां ही उसे कपड़े पहनाती है मां ही उसका टिफिन बांधती है और साथ स्कूल तक छोड़ने जाती है लौटा के लवाने भी जाती है आज हम मान बैठे हैं कि हम बहुत बड़े चौधरी हो गए हैं बड़े विद्वान हो गए हैं मैं पूछता हूं कि ये मां प्रकृति आज भी मट्टी से तेरा टिफिन क्यों लाती है और वही उस भोजन को तेरे तन में ऊर्जा शक्ति में क्यों लौटाती है वही तुझे तन के कपड़े क्यों पहनाती है वो तुझे आज भी उस अबोध शिशु की तरह क्यों पालती है हम सबको क्या ईमानदारी से पूछोगे नहीं अपने से उसने मन दिया होता कुदरत में कि हां तू बड़ा समझदार हो गया है तेरे पे डिग्री और पदवी आ गया है तो चल चार सांसें अपनी बना ले तो वो क्यों कर रही है ऐसा? आज भी वो हम सबको अबोध शिशु की तरह क्यों पाल रही है और हम खाली मिनट कर्तव्यों को ही धर्म मान पर क्यों जी रहे हैं प्रश्न है कृष्ण की कथा में हमारे सामने खड़ा हुआ कि जब सच यह है कि हम निमित हैं ये जगत निमित है ये मंच की रामलीला है ये मंच का नाटक है मैं नाटकीय पिता पति पुत्र पत्नी जो भी हूं वो एक औपचारिकता भर क्योंकि मुझे अपने को ही एक सांस देनी ना आई तो मैंने सांसें किसी भी जीवन किसको दिया बनाया किसे अपने को ही बनाना ना आया मुझे तो फिर इस निमित्त का कोई स्वधर्म भी तो होगा सवालिया खड़ा है अरे भाई हर जगह मेरा निमित्त धर्म है कहीं मैं मैं तो हूं वो धर्म क्या है मंच पर लड़का आया अभिनय करने ये ठीक है कि मंच पर रामलाल है राम बना है वो उसका बड़ा भाई है वो जानकी बन हुआ है ये, आपने रंग रूप के हिसाब से तो दोनों भाइयों के मंच पर ही तो राम जानकी ये नीमित नाटक भी तो कर रहे हैं एक राम बना है जानकी बना लेकिन वो जानते हैं इस नाटक से हटके भी वो है उनका घर है उनका परिवार है उनके सगे संबंधी हैं मेरा कौन है हमारा कौन है क्योंकि तो यहां तो हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं तो कोई स्वधर्म भी तो होगा हमारा को हम जानना चाहते हैं न जीना चाहते हैं मिनट एक सवाल है। यदि थोड़ी सी भी मेरी भी ईमानदारी है तो मैं आपसे पूछूं कि आज मनुष्य की योमी आके यदि मैंने स्वयं को नहीं जाना तो कल क्या पशु की योजना इस प्रश्न का उत्तर पूरी हुआ तो मैंने अपराध के लिए अपने जीवन के व्यर्थ नष्ट नहीं किया और जब मैं अपने साथ अपराध करता रहा हूं तो मैं ईमानदार सवन किस कर रहा हूं लेकिन मेरा यह प्रश्न आपकी समझ में आ रहा है जो वेद की विशेषकर हमारे सामने आया है कि मैंने बिल बुल करके चौपाइया पेड़ ली मैंने जाप कर लिए है हाँ, बाहर के मैं हवन यज्ञ भी करा है इसे कह रही थी यही सब मैं है कि जानना नहीं चाहूंगा मैंने तो धर्म को ही स्वधर्म बना लूंगा यहां तक कि मैंने श्लोकों को भी गीता के तोड़ा मरोड़ा है स्वधर्मी मरणम श्रेय पिछले रविवार भी हमने लिया परोधर्मा पराधर्मा भयावा स्वधर्म में अर्थात इस धर्म में जिसकी तरह वेदा ने इशारा करा इसमें जीना और मरना दोनों श्रेयस्कर है क्योंकि मौत तो होती नहीं है रूप बदलते हैं निमित्त पात्रता बदलती है, है नाटक के आलेख बदल जाती है कलाकार तो नहीं जाता है। लेकिन उस कलाकार का घर कहां है वो कलाकार कौन है मंच पर ही तो राम है मंच से उतर के वो क्या है वो कौन है वो और क्या मनुष्य के तुम जानना चाहोगे कि इस नियमित पात्रता के आगे भी जो तुम हो वो क्या हो आश्चर्य है कि इतना बड़ा प्रश्न हमारा दंप हमारा झूठ हमारी मिथ्याभिमान हमारी आसक्तियां हमें हमेशा इस प्रश्न से अलग कर देती हैं और हम पशु से निकृष्ट जीते हैं मैं पूछता हूं आपसे क्या कुत्तों को भी बेटा बेटी की पढ़ाई लिखाई की चिंता है बोलो भरने की चिंता है अब पुल्ला पेट भर रहा है आदमी होकर तुम्हें चिंता है कि अगर चौदह पंद्रह साल सोलह साल पड़ेगा नहीं खिल नहीं बनेगा तो भूखा मर जाएगा पिल्ले से बदतर आदमी का बच्चा है मैं नहीं समझ रही है होके हम कितने समझदार हैं कि जिस स्तर पे आज कुत्ता भी नहीं जीता आप उससे भी निचले स्तर पर चिंता से तनाव से लोग से मोहर आसक्ति से जी रहे हैं मैं ये नहीं कहता कि हम पढ़े लिखे नहीं मैं कहता हूं वो वो, वो भी तो पढ़े कि वो क्या है वो कहां है पढ़ाई तुम्हारी सिर्फ अच्छी नौकरी बढ़िया तनखा और मोटी घूस ये तो कोई एजुकेशन नहीं होती और पेट भरा ही मनुष्य की लेनी है ये कौन से शास्त्र में पढ़ाए आप भर रहा मट्टी से आने बुला रहा रक्त में भी वही बदल रहा तो नहीं बदल पाओगे तो उस झूठ को ही हम जीना चाहते हैं जिसमें हम कोरे है, वो कर रहा है अरे जहां मैं कर रहा हूं वो स्थान कौन सा है वो अवस्था क्या है और उसे ही गुरु पूर्णिमा बच्चों को हवन और यज्ञ में पढ़ा था उसे ही मैं मंदिर और मूर्ति में पढ़ाता हूं आज आप यहां आके भी नहीं पढ़ते उसे ही मैं पूरा कथाओं में पढ़ा रहा हूं कि जो भी जीवन जगत है सब कुछ है उसमें तेरा निमित्त धर्म है लेकिन निमित्त धर्म से बड़ा स्वधर्म होता है जिसे तू पापूर्वक भुलाए बैठा है आज उसी को पढ़ाना है मुझे आज तुझको उसी में पारंगत करना है तुझे तो बाहर के हवन से मैं उसे भीतर का यज्ञ पढ़ाता हूं खाली बाहर ही नहीं जो आज आप लोग बाहर ही बाहर करके चले जाते हैं, कहा देख जो आचार्य है ऐसा ही आचार्य आत्मा होकर तुझे भीतर बैठा ज, जैसे उसके साथ उपाचार्य आया है वैसे ही प्राण वायु उपाचार्य होकर तेरी आत्मा में तेरा प्राण वायु आत्मा आचार्य के साथ उपाचार्य बन तुझमें विराज रहा ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है बाहर की जो अग्नि है ये निमित अग्नि है जो स्व अग्नि है वो तेरे भीतर है क्योंकि ये ज्वाला जला तो सकती है बना नहीं सकती ब्रह्म ज्वालाय जो सामग्री उनमें समाती है वो नया रूप लेकर उभर आती है भस्मी जली तो फल बने पवित्र और पावन अन्न जला तो शिशु बना यह स्व है वो निमित्त अग्नि है इसी समझो और आपने निमित भी इतीश्री कर दी बड़ा पुण्य कमा ऐसा हवन कर आया कहा ये तन सा है सत्य रूप में इस यज्ञ का क्योंकि यही सामग्री भस्मू से आने में लगती थी यज्ञ और यही अन्न से यज्ञ होकर यदि ये पुनः ब्रह्म ज्वालाओं को तप के द्वारा पा जाएगी तो तुझे अनंत की राह दी जाएगी जीव होकर तू ही यजमान है और ये शरीर जो है यही यज्ञशाला है यही तपस्थली है बाहर से तुझे ये पढ़ाने के लिए मैंने बुलाया है ना कि बाहर ही तू बड़ा पुण्य कमा के लौट जा और आप तो बाहर के बाहर ही रह गए धर्म को ही आपने सब कुछ मान के वहीं इतिश्री कर डाली और आपको लगा कि आप सारे पीरत भी तीर्थ भी कराए और महातीर्थ भीतर आपकी प्रतीक्षा में बैठा रहा उम्र जाती रही वन चलता रहा यजमान का पता न था आचार्य और उपाचार्य हैरान थे कि सांसें भी दे रहा धड़कने भी दे रहा एक एक वक्त का कर्ण दे रहा बुद्धि और विवेक भी दे रहा ये लौटता क्यों नहीं बन के यजमान बैठता क्यों नहीं ये भीतर बाहर से भी पढ़ाया था कि कबूतर से का पढ़ और इसने का नहीं पढ़ा कबूतर के पीछे भाग्य सी पाठशाला भी ना समझ आई कैसी विलक्षण बात है और हम सब ने अब तीन सुख तीन ऋषि तीसरे ऋषि में एक जन्म में एक ऋषि मिल जाए बड़े सौभाग्य की बात है हम तीसरे ऋषि में और सौभाग्य से वो कैसेट में भी आपके पास लौट रहे हैं और पुस्तकों में भी लौट रहे हैं लेकिन क्या हम अपनी मानसिकता बदल पाए क्या हमारी दृष्टि में कुछ भी थोड़ा सा भी परिवर्तन आया नहीं हमें अपने को बदलना भी होगा इन कथाओं का सत्संग का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा आई मस्ट चेंज मुझे अपने स्वधर्म की ओर भी अब झुकना है कहा स्वधर्म था कि ब्रह्म आह तन को जीवन के प्रत्येक क्षणों को आत्मा में तपते हुए आत्मा में आहूति देते हुए बाहर निमित धर्मों को धारण करते हुए इस स्वधर्म यज्ञ के साथ जुड़कर योग कर जीते हुए इसी में यज्ञ हो अनंत की राह पाना और कहा कि बाहर फिर भी हम वे पैदा हुआ तो बारह जन्मों का शुद्धता का प्रतीक बारह दिन का सूतक बना मनाया और जनवरा तो एक जन्म का एक दिन और तोड़ो क्योंकि भीतर ही नहीं है गया तो बार ही रह गया तो इसकी तेरही करो बारह जन्मों की शुद्धता में एक जन्म का एक दिन और जोड़ के इसकी तेरही मनाओ और भीतर ही अपने आप को सामग्री व अपने को जला करके तप नहीं कर पाया है तो जिन पेड़ों के फल से जो पितर है पेड़ इसके जिनके फलों से इसका शरीर बना है आज उन्हीं की चिता सब बनाओ पित्रयान लाओ और इसे गमन कराओ और कहा कि चंडाल के घर की आग ला के दो इसे अब से पवित्र आत्मा की आग इसे स्वीकारी नहीं थी इसको हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं जान चुके हैं सुसंग दोहराते रहे खाना पड़त पड़त अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान और रस्सी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान लेकिन हम हैं कि निशान लेके ही नहीं देते खेना ही नहीं, नहीं है हा? ऐसा बढ़िया मटेरियल लगा दिया हमने कि दाग ही नहीं पड़ सकता सत्संग कैसी विचित्र अवस्था है हमारी इसी मंदिर में भी पड़ा। कि की एक मंदिर है इसी के रूप में हम मंदिर बनाते हैं तुम्हें तुम्हारा रूप करने के लिए गुरुकुल में बालक को पालथी के जैसा चबूतरा बनाते हैं धल के जैसा गोल गोलकमरा है सिर के जैसा गोमट जटाओं के जुड़े से कलश आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अजीब रूप पुजारी है अपने शरीर में इसका प्रयोग तो कर पा रहे हो बनाना तो नहीं जानते तो क्या कभी भी मना नहीं सीखना चाहोगे हर बार ठीक में शरीर चाहोगे तो पूछो अपने आपसे मंदिर में इसलिए नहीं बुलाया था कि किसी लोभ की पूर्ति के लिए आओ इसलिए बुलाया था भीतर की आंख खोलने के लिए आओ और उसी को वेद बनाकर खोल रहे हैं हमें राह दिखा रहे हैं लेकिन यदि हम सूत्र भी भूल जाएंगे तो वेद की परिभाषा भी हमारी समझ में नहीं आएगी और भगवान भी अपनी लीगाओं में दिखा रहे हैं हम लीगा कथे हैं कि भगवान प्रवशन पर्व पार करते हुए द्वारिकाधीश सुशोभित हुए और उन जंगलों में मध्य प्रदेशों में सागर के किनारे एक सौ द्वारिकाओं की स्थापना की गई है और वहाँ द्वारिकाएं बसाने का उद्देश्य था कि बंदी बनाकर असलों के द्वारा बेचे जा रहे भारत के विभूतियों को हमें छोड़ा देंगे और उन्हें हम असलों के यहाँ जाने नहीं देंगे यही होता था वहां लेकिन ध्वनिका है हमारे पास हम उसमें रहना नहीं चाहते थोड़ा पथा के आध्यात्मिक पक्ष की तरफ आओ कि जरा संघ आक्रमण करता है कहां पर मथुरा पर आ? ये शरीर ही तो मत माए ना मत माने मंथन करना और माने तो इस पर अगर तुम खाली सूत्रों को तुम माला लेकर के बैठे हो तुम मत भूलो कि वक्त के साथ जरा संध जरा माने जी होना और संध माने संधियां वक्त और उमत वाली संधियां तोड़ते रहेंगे ये वाय हवन और मालाओं तक तो जो टिक गया वो मिट गया उसे जरा समझ जाएगा तुम्हें द्वारिका में ब्रह्म में प्रवेश पाना है अंतर की मुख बुल्ली अपने को पढ़ना है वही बात जो वेद में पढ़ के आ रही है। कि नीम धर्म के आगे भी एक स्वधर्म है और वही नीर्म धर्म है और हमें वहां तक पहुंचना है संप्रदाय तो स्कूल जो है वो तो हिस्ट्री को रेलिजन बनाए बैठे हैं वो तुम्हें कहां से दिशा दे पाएंगे जो इति तक सीमित हो गए हैं वो तो जरा शब्द की राह चले गए हैं द्वार से तूने इस देव में प्रवेश पाया है वो है द्वारिका ब्रह्मचंद है वो और सौभाग्य से अब विज्ञान भी धीरे धीरे हमारे साथ आगे खड़ा हुआ है उसने उस ब्रह्मचंद्र का ना फीमेल बॉडी दिया है हाँ पहले तो मानते ही नहीं थे लेकिन अब जब दिखला भी दी है तो मानते हैं और ये वही ब्रह्मचंद्र है जो कपाल क्रिया करके जीव को इसी से छुड़ाते हैं कहीं कोई दूरियां नहीं हैं। मैं समझता तो हूं गुलामी भी खत्म हो गई आजाद हुआ आपको पचास पचपन बरस हो गए ये बात अलग है कि के अभी भी हुए हैं। भारत भारत की भारत की संस्कृति, शिक्षा में नहीं लौटी है यदि थोड़ा सा ज्योतिर्वेद में भी प्रवेश पाना चाहे तो भगवाकरण में नारा लगा दिया अगवा उचित है भगवाकरण अपराध है एक इस देश की राजनीतिक सोच है और हर व्यक्ति अपने पास तो सोच रखता नहीं जो जो नेता बोले से नेता वाले बोले कि वो द्वार कौन सा है जिससे मेरे शरीर में प्रवेश हुआ और वो द्वार कौन सा है जिससे मेरे गुण होना है वही तो द्वारिका है और मैं तुम्हार नहीं खोज पाया हूं अपने ही घर का यदि फंस के भी रह गया तो उसी द्वार से कपाल कड़िया द्वारा द्वारिका खोल करके मुझे हटा निकाला जाएगा ब्रह्मेंद्र से गया तो उस द्वार से जाऊंगा मैं और इंद्रियों के भटकाव ही मेरे सब कुछ है सुन के चला जाता हूं भूल जाता हूं कि गुरुकुल में वेद पढ़ने के लिए हमने लीला कथाओं का सहारा लिया था कि शिक्षा की देवी सरस्वती हो तो ज्ञान सरस हो अब तो नीरस्वती है पूछ लो बच्चे से जाके हमारे मास्टर साहब लोग थक जाते हैं लड़के पढ़ के नहीं देते उनको रस नहीं है शिक्षण और अपनी निरसता को बच्चे को आप ठोपे गए तो क्या वो पढ़ेगा कि विद्या की देवी सरस हो इसलिए हमने देवी का नाम सरस्वती रखा था वह सरस्वती में कर दें कि बालक उत्कुंठा लेकर की जिज्ञासा लेकर आए कि कल और क्या बताया जाएगा न कि भागो शिक्षा से आज वो भी नहीं है मेरे पास आज वो भी नहीं मेरे पास उसके मासूम बचपन को बस्ते की किताबों में घोट घोट के मारते हैं और अचानक वो नौजवान हो जाता है बचपन का एक भी भूला क्षण उसके माथुरे में जी नहीं पाता है वो पशु की संतान और अच्छी से जी लेती है वो तो सिर्फ किताबें बोला करता है और हम बड़े समझदार हो गए हैं बड़े भारी ज्ञान भी ज्ञान को जान गए हैं क्या वो बोला बचपन बुला तो नहीं जिएगा वो क्या देती हूं आज उसकी मासूम जिंदगी को के उसने जिज्ञासा उत्पन्न करी क्यों हमने ज्ञान विज्ञान को इतना सरल सरस और मनोरम बनाया कि वो खुद जानने को उत्कंठा लाए जिज्ञासु हार हमारी और पिटाई उसकी बड़ी विचित्र बात है फिर हमने रहस्य लीलाओं को लिया था कि वेद के जीवन की इतनी गंभीर ज्ञान को ग्यारह वर्ष का बालक कैसे जानेगा? उसे सरस लीलाओं के द्वारा पढ़ाएंगे और वही यहां कृष्ण की कथाएं विशुद्ध इतिहासों ऐतिहासिक घटना कौन है सत्य घटनाएं हैं लेकिन उनका उन्हीं सत्य घटनाओं का हमने लीला रूपांतरण किया है घटघटवासी कृष्ण और राम के रूप में है इतिहास अपनी जगह सत्य है लीला तो हर व्यक्ति की कहानी है ये तो एक नित्य सत्य है जो उसको नहीं समझ पाते हैं उन्हें लगता है कि यहां गड़बड़ है वो गलत है प्रियोजन से जो ग्रंथ लिखा ही ना गया हो उस प्रयोजन को लेकर क्या ढूंढोगे तो आपको तो संदेश संदेह गलती, है। गलती ही गलतियां दिखेगी कैसे नहीं बताइए भूगोल में आप ढिस ढूंढोगे तो सारी किताब गलत नहीं नजर आएगी इतिहास की किताब में अगर आप दवाइयां खोलने लगोगे मटीरिया मेडिका तो सारी किताब भूगत नजर नहीं आपको हर ग्रंथ का हर कथा का एक परपस एक उद्देश्य होता है जो जन को लक्ष्य मानकर उस, उसकी कल्पना की जाती है उसकी रचना की जाती है उससे हटके अगर आप गिर जाओगे तो आपको क्या भी खाई पड़ेगा सब कुछ गाते तो द्वारिका मथुरा से द्वारिका में आना है विदेश हो जाना है जनक की तरह बस देवघर ही नहीं जी लेना है अब विदेश नहीं होना है भीतर जाना है और हमने कहा हमने तो दे नहीं, नहीं दे के लिए नहीं जीना मट्टी के लिए नहीं जीना ये दे के होना ही नहीं है यह तो कुछ होता ही नहीं है अगर उम्र भी भगवान बना दे तो भी हम देखे और दे से बाहर ही लीएंगे भीतर न जाते अजीब अवस्था है हमारी तो मुझे द्वारिका और में प्रवेश पाना है और द्वारिका में प्रवेश पाने के लिए मुझे प्रवर्षण पर्वत को पार करना है भगवान की लीजा में प्रवर्षण पर्वत को पार करना है नहीं तो वो, हाँ। और साथ ही काल यवन को मारना है अगर समय को अगर नृत्य को काल माने समय यव माने बीज ना माने नहीं वो जो तुम्हें निर्बीज कर देता है वो काल वो समय घर तुम्हारा न पत्नी न बच्चे गया हो रही है और फिर भी जाके नहीं दे रहा प्रेत बना घूमता है तो वो कौन यमन से अगर बचना है उसे मारना है तो तुझे प्रवर्षण पर्वत पार करते हुए द्वारिका में प्रवेश करना है प्रवर्षण पर्वत क्या है आ, फिजिकली भी मैं पढ़ा सकता हूं आध्यात्मिक दृष्टि से जहां नित्य श्री हरि की उन्हें की भक्ति का निरंतर वर्षण होता रहे बरसात होती रहे में उन्हें भजूंगा ऐसे ही भजन भजूंगा जैसे मेरे मस्तिष्क में का जल जो है निरंतर हर ओर बरसता हुआ रोम रोम को सींचता हुआ और फिर मुझे पवित्र करता है और इसी में ब्रह्म रंग का वास है हां जिसे हम ग्रीन मेटल कहते हैं और ये वही पदार्थ है मरने के बाद जब हम कपाल क्रिया करते हैं तो जमे हुए लैया के जैसा दही के जैसा खोपड़ी से आपकी बाहर निकलता है सोचिए जब होगा सुराह तो क्या निकलेगा <laughs> और ये सबके साथ हुआ है वो अपने सर बचा नहीं पाएगा सबके साथ होना ही है क्योंकि इसको तो कॉल यवल ले ही जाएगा इस घर में जाना है इससे पहले कि ये घर से बेघर होकर निकले चल घर छोड़ चले अनंत की राह पर दो रास्ते शुक्ल कृष्ण गति ही थे जगता शाश्वती मती तुम कहो कि तुम सदा बने रहोगे ये तो हो नहीं सकता मानना तो पड़ेगा चाहो तो द्वारिका भी प्रवेश पा जाओ आसक्तियों से अलग हट जाओ बाहर के जगत को निमित मान लो अस्वधर्म को बढ़ाते जाओ भक्ति का प्रवर्शन होता रहे नित्या आत्मा निवास पाओ और इसी को हमने वेद की रिचाव में जाना है इनको ले लें तब कथा में आगे बढ़े पिछले रविवार को हमने पढ़ा होता वरुण आया सदा यविष्ट मन मध्य ही अग्नि दिवित मत वच निहित होकर व्याप्त हो नो हम सब व्याप्त हो जाएं, होता वो जो हमको सांसें धड़कने में ओछावर कर रहा है हम उसका वरण करे सदा उसी में जुड़े रहें, पर का वर्षण होता रहे सदा वो लीला कथा है और ये वेद है यू ही हम कथाओं में कैसे वेद बनाते थे आज शिक्षक शिकारों के पल्ले वेद पड़े नहीं तो जिसका जो जो भी समझ में आया लिख डाला अवतार सारे हो गए भीड़ अच्छी लगती है कहा माने निहित नहीं होकर नो माने हम सब है है जो छावर करने वाला कर रहा है, उसका वर्ण करें जो जीवन सवा जो जीवन का हर क्षण हर सांस धड़कन हमको दे रहा है और जो इचराचर में प्रत्येक बीज को वो उत्पन्न करने वाला है हर बीज में चाहे सचराचर में लोग आता है और हमारे रोम रोम में बसा हुआ है मन मन ही और वही जो ज्योतियों से नित्य नई कोपलों को फोड़ता है खेतों में सर्वत्र आए आज उसमें हम उसके का वर्ण कर ले आओ आज अपनी आत्मा से गोबंद से निपट ले क्यों विषयों से निपटे हो क्यों सत्य जगत से लिपटे बैठे हो कल नहीं मिल रहा क्योंकि कल तुम नहीं होंगे और तुम्हारे जाने से पहले इनमें बहुत से नहीं होंगे तो किससे लिट्टी बैठे हो नहीं, नहीं होता हलो आज उसको निपट जाए सुदी है बुद्धि है भी साथ दे रहा बुद्धि विवेक भी साथ है उसकी दया कृपा से परिस्थितियां भी हैं, तो चलो ना आस छोड़ें, इस स्वस्थ अवस्था में लिपट जाएं, वरना जब शरीर के रोग तुम्हें तड़पा रहे होंगे तब क्या समाधि लगा पाओगे तुम जब क्षण होगा ये जिसम तुम्हारा पर तो ध्यान लगेगा तुम्हारा और अब जब लग सकता है तो विषय में भाग जब जले हुए जिस्म की पीड़ा तुम्हें तड़पा रहे होंगे तो क्या बोलिए मुझे ध्यान बना पाओगे तुम अब समय क्यों बना रहे हो वो दया कर रहा है तुम प्यार करो उसको लिपट जाओ उससे नील नींद होता नींद होता। होता। कल जब मस्तिष्क स्नाथ नहीं दे रहा होगा जो शुद्रिया श्रेष्ठ हो रही होंगी हाँ क्या कहते हैं सठिया गया है पटिया गया है क्या हो गया है? अकल जाती रही है कहता तो तुम जान कर पाओगे आज सुधिया है समझदारी है और आज विशांत जगत में अपने शत्रु बने समय सर्वनाश करें, और ये जानते हुए कि कल जड़ना है तुमको जो उसकी दया है कृपा है स्वस्थ मन है निरोग धन है अनु बैठ जाए उसी में निमित्त तो निमित्त होता है इसे निमित्त तक रख कुछ अपने भी कर डाले जो स्वधर्म है हमारे वही झूठ वही कपट वही फरेब क्यों चलो आज सबूत हो जाए गोविंद के हो जाए का वर्ण कर रहे हैं कि गोविंद भले बुरे हम तेरे आज हम सच्चे मुंह से तेरा वर्ण करते हैं वो हमें भी अपनी द्वारिका में नाश करा दो हमें हमारे भीतर बिठा दो केवल इसमें ये मेरा तेरा का स्वर्ण नाटक कब तक करते रहोगे मत भूलो कि अस्पताल में भूली पड़ी है लोग डर रहे हैं क्या वो आप साधना कर सकते हैं और तुम्हारे पास है और तुम करते नहीं हो क्यों अपने से पूछो क्यों हर वक्त झूठ और कपट को ही जीना चाहते हो अपने से पूछो कल जब तन मन और ये बुद्धि कोई साथ नहीं दे रही होगी पीड़ाओं में पड़े होंगे तो क्या साधना कर पाओगे तुम और जिसके साधक स्वभाव नहीं बना जीवन भर वो अंत समय में क्या साधना करेगा अब अभी स्वभाव बना उन्हें उन्होंने सुगंध कृष्ण की है आत्मा की है कोई गलत काम नहीं करेंगे तो बने या क्या नहीं मैं होता बड़े सगा ये अविष्ट मानना क्या छोड़ना बाहर की गंदगी को ये राजनीति वो रिश्तेदारी वो बक्कापट अरे जो तेरे नियत घर में तू निभा चल बनाना तो सब गोविंद का है और वो सबने बैठा है तू तो अपनी ड्यूटी कर और आगे चल दुख करने से चिंता करने से बदले से ईर्षा दीश से तुझे क्या मिलेगा वक्त ही तो जाएगा यदि सत्य को वेद के सत्संग में पाया है तो बता नहीं क्यों नहीं तू अपने स्वभाव को उतारना चाहता क्यों नहीं तू जीना चाहता उसमें ऋषि भी जब इसी मार को उगाते हैं तो तू स्वीकारता क्यों नहीं तू तो बहाने क्यों खोजता है कि पुलाना संप्रदाय ये कहता है पुलानी किताब ये कहती है अपने को धोखा क्यों देता है मत वचार ब्रह्म ज्वालाओं के देवत्मति में वो जो आत्मा सूर्य है आज उससे गुरवा आज उससे ज्योति ज्योति लपट लपट भूल जा द्वारिका में आ और तब आज की रिचा में आज की ऋचा क्या है आमा सूनवे पिता तिर यज सखा सच्चे वरुण्या ये आज की ऋचा है आ ही स्म आदय में स्म श्मा स्मा स्मस्त स्मा, हो हा आज अपने निर्देश संसार में कपट में झूठ में बहुत बस लिया है तू तो। बहुत वक्त बर्बाद किया है तुमने और घंघोर शत्रु के अपना खुद जिया है जरा बाहर से क्या आता तू तो खुद ही अपना जरासंध बना हुआ था उम्र का सरवनाश कर रहा जल अब तो भीतर है आम ने अजा ही हृदय में और फिर उत्पन्न होने के लिए सहरेशन छुजा उसमें पिता है उस यज्ञ में उस आत्मा में पिता में हा जल की जैसा जो उसकी ज्योति हुई ज्योति बन के समाज आगे और ऐसा यज्ञ हो आप उसकी कृष्ण की अमृत ज्योति ही अमृत रस में सखा बने वर्ण उस आत्मा का सखा का गोविंद का गोपाल का सखी मित्र बने और उसके वरण को बोझा और जब तू सखा का हो गया तो सखा ही हो गया अरे भाई जब तुम उसके मित्र बने तुम मित्र ही तो होते तो सखा सख् बने गया श्रीमद का अंतिम श्लोक कि जहां जहां कृष्ण है जहां जहां रथ है जहां जहां अर्जुन है तहा तहा जय है तो एक कृष्ण अर्जुन की बात नहीं कर रहा हूं मैं श्रीमद भगवत गीता में जहां जहां रथ है उस रथ पर जहां जहां कृष्ण है जहां जहां सारथी महारथी अर्जुन है वहां वहां जय तो असंख्य रथों की कल्पना कर रहा हूं मैं गीता में असंख्य रथ बने शरीर उस सारथियों की सारथी सखा आत्मा बस इंद्रियो के अर्जन से अर्जित ये जीव अर्जुन की भी कल्पना कर रहा हूं कि जहां जहां जीव इस शरीर रथ में आत्मा के साथ जुड़ गया है वहां वहां जय है और यही यहां कहा है सखा सखे बरैया ऐसा मौका फिर कहा मिलेगा वो भी है तू भी तन का महल भी है सब स्वस्थ है सब है, और सारे सचराचर का ये सूक्ष्म चित्र है जहां सूर्य को तेज देने वाला सूर्य भी जमाया हुआ है अगर आज में मिल पाए आज मरण न हुआ तो कहा मिलेंगे कब वरेंगे सखा सखे वरेंगे प्रथम विषय ने बड़े सुंदर ढंग से पता था थोड़ा सा उसको यहां दोहरा लो क्योंकि जब तंग हुई है जीव हुई है आत्मा हुई है तो बात भी तो वही का नहीं होगी कहा ऋषियों को दोहरा चौथे सूख किया जो पहले ऋषि मधु संा की स्वरूप कृत नहीं ते उसी देवी देवी संपूर्ण कार को करने वाले प्र और खुद अपने ही बनाए चित्र में बंद जाने वाले आत्माओं के को बना लेना देने ग्वाले गोदे ग्वाले गोदिया माने गुणों को ही करने वाले सरू प्रकृति मूद है संपूर्ण सबल साकार को उत्पन्न करने वाले और स्वयं आत्मा होकर हर तंगू को उखले से बन जाने वाले गोदे रे ग्वाले रे गोविंद गोधारे गंगों की भांति सचराचर का दोहन करने वाले क्योंकि तू तो आत्मा होता है यज्ञ के द्वारा सब कुछ लेता और सबको देता है जुड़ी ऐसी देवी देवी श्रोया मेरे हाथ में तेरी उस ज्योति में कांति मई छवि का हम घटघट क्षण क्षण चिंतन करने लगे और देखा है जब तुझे सबने फिर जो मजदूर भीतर को झुकाई है तो वह भी मैंने तेरी ही आत्मा में छवि पाई है तुम तो मुन में एक कसक जगी है एक भाव आया है क्या कि सबना वही सो मास से सुन पापित गोदम इग्री बैठा है तूली सब में गीतर की तुली विराजमान है तुम इस तूबे ये तन का रंग है सच नजर का सुख मुचित रहे नदियों जैसी नदियां हैं पर्वतों से पर्वत ले वनस्पतियों में पेड़ छूमते और लय लगाते हैं सितारों और नक्षत्रों की रोशनी से है मेरे जब अंतर और है सूर्यों को तेज देने वाला हे कृष्ण हे आत्मा सूर्य दूध विराज रहा है तो आज क्यों न मैं समन ले लू कहते हैं वधू जब वे रहस्य पूर्व वर के जल से नहाती है उसी जल का आसमन देती है उसे स्नान उस समे तो उपना सामना नहीं तेरे सीवन को उपमानो वही थोड़ी का मान दूर रहा है और सोम ज्योति में है पिया मेरा ज्योति ही तो जल है ते ते तो सोम अपा ज्योति का भी अपने जल है सोमान ज्योति और उसी का आजमन है गोदा ग्रेव तो मदा धरती पर मध चढ़ाया है जैसी भी पृथ्वी सूर्य की भावरे अनंत काल से मधमाते ले रही है उसके चारों ओर नाच रही है और मेरा भी मन हे आत्मा हे गोविंद हे पिया तेरी हर ओर झूम झूम कर भावरों की कल्पना में अभी से जा जाए पूरे शिमथ में कई बार दोड़ा चुके हैं वही यहां भी अरे आरंद आज इस तन महिंद वो तो तेरे को करें। वो ये ज्योतियां और ज्योतिर तुझे इस यज्ञ के द्वारा आत्म द्वारा आप अपनी आज ज्योति जल से ज्योतियों से मित्र फ्रे हुए और से और सब कुछ सखा सखा हो जाए वरन हो उसका और तू तद्रूप हो जाए वही रूप है अन्यथा तेरहीन होगी तित्रियान होगा और प्रीति योगी होगी इसकी विचा है वस्तुता लीला कथाओं के द्वारा एक और अमर इतिहास को हम याद कराते हैं आने वाली पीढ़ियों को और दूसरी ओर उनके उनके जीवन का संपूर्ण विघंबन दर्शन कराकर की कला सिख यह सनातन धर्म है यह संप्रदाय के पहुंच से बहुत बाहर है वासुदेव की कथा में चलते हैं कि जब भगवान द्वारिकाध्यश हो गए तो असुओं के लिए वो फांसी का फंडा बन गया अब जरासंध के यहाँ सारे असुर राजा अपने गुलामों को लाते हैं जिसे आज आप जगन्नाथपुरी से, से जानते हैं यहीं से उसका शिपमेट होता है असुर सूर्य को मानता है तो जरासंध ने सूर्य मंदिर जो बनाया है वहां गुलामों को बेचने का अड्डा है वो आमोद प्रमोद का स्थल है और वैसे भी अशुभ धर्म में हमेशा हड्डी मांस कसाई बाला वही होता है जहां धर्मस्थान स्थान होता है क्योंकि बलि भी वहीं होती है ना अब कुछ सुधरते चले गए हैं तो मैं नहीं जानता लेकिन आदिकाल से यही होता रहा है ना? और पिछले बीस तीस बरस तक यही चलता रहा है बलि प्रथा सनातन धर्म में कदापि नहीं है ये कहना कि मां बलि दी जाती थी या नरबली होती थी या पशु बली होती थी ऐसा कहीं कुछ नहीं होता था बलि का अर्थ होता था त्यागना बलिहारी न्योछावर होना अब मां जब बच्चे की गलैया लेती है तो खुद कटती है या उसको काटते हैं बताओ मुझे तो बलि शब्द का अर्थ काटना या मारना कभी भी नहीं लिया जाता था यह उसका सूचक नहीं, नहीं है सुंदर बछड़ा है सारे गांव के लोग आए कि देने इसको नहीं ना तो इसकी बलि कर दो हमने कहा हां ठीक है हमने उस पर उसको, उसको मढ़ाया और छोड़ दिया वो छुट्टा साढ़ हो गया शिव का रूप हो गया सारे जनपदों की गांवों की गायों के लिए हमने छोड़ दिया उसको इसको बलि कहते हैं नके मारने को लेकिन जब आप गुलाम बने वो गुलामी भी बारह चौदह सौ बरस की थी तो आपके द्वारा छोड़े हुए पशुओं को जब विदेशी आके मार मार के खाने लगे तो आपको लगा जब भगवान इन्हें कुछ नहीं कहता तो हमें भी क्या कहेगा आप भी शुरू हो गए और तब से इस शब्द का इस अति मनोरम इस पवित्र शब्द का के अर्थ का अनर्थ हो गया बली का अर्थ है त्यागना बली का अर्थ है नौछावर होना बलैया लेना बलिहारी होना न कि किसी को मारना काटना एक आत्मिक प्यार से भरपूर होने को संस्कृत में बली कहते हैं अपने को न्योछावर करना लेकिन जब विदेशी तुम्हारे द्वारा ऐसे छोड़े गए जीवों को भी मार मार के खाने लगे तो तुम भी शुरू हो गए और जब ग्रंथ नहीं रहे ऋषि तपस्वी नहीं रहे गुरुकुल नहीं रहे विश्वविद्यालय नहीं रहे मदरसों की जूठन तुम बन गए है ना? तू नौका विदेशियों के साथ यहां आतताइयों को भी मिला दाढ़ी बड़ी हुई थी गुड़िया की माला पहनना थी गुरु जी बन गया और आज भी बन रहे हैं और आप सब वहीं तो हाँ उनके तलवों के नीचे पैर रख के मंत्र लेने चले जाते हैं दंड मंदिर वो सब जानते ही था वो सारी क्रिमिनोलॉजी तो पढ़ ही चुका था कर ही चुका था अब खाली खुला स्थान था उसे बैठना था बोले लाओ काटो और चढ़ाओ देवी देवता बकरा मुर्गा और शराब पीने लगते है। देवी मां भगवती तो कौन जाता उनको बकरा चढ़ाने घर की माँ को तो मारते है लाथ उसे कौन चलाता बकरा या भाषा तब सब लौकी लेकर जाते यही ले लिया और देवी खुद खाती नहीं है उसको दिखा के खाना तो मुस्तको है ये धंधे हैं आपके आप अपने पापों के लिए आज इस एक मनोरम धर्म के रूप को भी बदनाम करते हैं देवी कहते हैं घर की कुआरी कन्या को जरा एक बोतल चढ़ा दे ना उसको बुला दो उसको। बड़ा देखी अभी रेज खाने आ जाएंगे क्योंकि पत्थर की मूर्त तो पीती नहीं है खाती नहीं है खाना तो उनको है और आप उनके अपराधों में शामिल हो जाती हैं अपने तथाकथित लोभ और लाभ के लिए आप पुण्य कमाते हैं अधम पाप लेके आते हैं बड़ी का अर्थ कदापि मारना किसी को मारने का मुझे नैतिक अधिकार क्या है जिसे मैंने बनाया ही नहीं है ये तो विधानता का अधिकार देना नहीं है इसीलिए जब नरसी किले की भी बात हुई तो हमने अप्रोस किया था इसको देने कहा मर्सी किलिंग का अधिकार मेडिकल को नहीं दे सकते क्योंकि हमारी हाइपोथेटिकल ओथ के अगेंस्ट है हम आखिरी सांस तक उसकी सेवा करेंगे दिलाने और मारने का अधिकार विभिन्न को है हमको नहीं है जब बहुत दबाव डाला गया तो हमने कहा था कि आप सुसाइड को लीगल कर दो वो चाहे तो सुसाइड कमिट करे वो अमेरिका नहीं है अगर किलिंग को अलाउ कर दिया तो पैसे दे के डॉक्टर आप ही के पुलखों को मांगने लगेंगे अस्पतालों में जागा के जो बंदी खड़े हैं पीछे बटवारे वाले जो बैठे तो हैं तो मर्सी किलिंग नहीं होगी निर्म होते शुरू हो जाएंगे ऐसा बात कभी मत कीजिएगा यह अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता वो स्वयं ले सकता वो भी मजिस्ट्रेट और जज के सामने अपने होशो आवास में बयान देकर अपने सभी रिश्तेदारों के बीच में वो चाहे तो हमारा पुल उठना करके खा ले, लेट मिल के लिए वो के लिए, और आज भी आप सब मेडिकल वर्ल्ड के लोग भी इस शोधन में है कि मर्सी किलिंग नहीं रहे अरे अभी बेमर्सी किलिंग में तो कितने रोज मारे जा रहे हैं जमीन जायदादों के चक्कर में मेडिकल की बगल में घुस जाते हैं उसके घर पहुंचे जाते हैं इसे उड़ा दो जिस बुद्धे की जगह मेरे नाम नाराजी आप मरसी के लिए ना कभी आपने झांक कर देखा या आज मेडिकल प्रोफेशन भी जो संध्यास्पद हो गया वो आप लोगों के आपकी जायदादों के कारण है आप एक नया काम शुरू कराना चाहते हैं धर्मगुण कृंग का कहीं कोई विधान नहीं है विधाता के अतिरिक्त और यह अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता यदि कोई नियत अधिकार भी हम देते हैं उसके लिए भी पहले उसको न्यायपालिका से मुकदमा चले तब मुकदमे के बाद जब फांसी की सजा हो उसमें भी उसकी आखिरी राय ली जाए और तब हां जेल का कसाई उसे फांसी दी तुसे तो इतना सस्ता मत करो कोई भी डॉक्टर से मार जाए हम तो कौन है उसको मरसी के लिए देने वाले और ये बड़े अपराध होंगे भगवान ने जो द्विकाएं बसाई थी हम दोाओं में है तो इन द्वालिकाओं के पीछे भी कृष्ण ने जो बसाई थी तो उसका एक ही उद्देश्य था कि जब भी गुलाम लेके जहाजी बेड़े चलते थे तो श्रीलंका के पास से घूमते हुए ये किनारे किनारे चलते थे बीच सागर में कोई बेड़े नहीं जाते थे बहुत गहरे हुए तो जैसे भावनगर से लेकर और सुंदर नरेश की राजधानी तक का जो इलाका था यहाँ सौ द्वारिकाएं बनाई थी सौ जहां से वश पोष थे जहां से हमें हमारी सेनाएं रहती थी और हम उनको वाश करते थे और उनको फिर घेर के मारते थे और पहली ने इस धरती पर किसी ने बनाई थी तो कृष्ण ने बनाई थी वो इन्ही द्वारिकाओं बनी थी आपको याद होगा कि भगवान राम की कथा ने भी मेवी की चर्चा नहीं है पुल बांधने की बात है पहली फोर्स बनी है वो श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई थी जहाजी पीछे से से और आगे से उनको घेरते थे और जब वो बचने के लिए मैदान में आते थे जमीन पर उतरते थे तो यह हमारे सेनायक अलग समझ रहती थी और उस प्रकार उन गुलामों को जिन्हें जरा संध्या में बेचा था हजारों की तादाद में उन सबको यहां छुड़ाकर उन्हें फिर गीता का ज्ञान देखा और श्री कृष्ण उनको जीने का पवित्र ज्ञान देकर के उन्हें जमीन देते थे सब देते थे और इस प्रकार इस पूरे वन प्रदेश को हरि द्वारिकाओं में सजाया था और आज भी यदि कृष्ण की संस्कृति कहीं जीवित है तो सिर्फ सौराष्ट्र में है आज भी वहां का काठी गाय को रस्सी नहीं डालता है बछड़े बांधे नहीं जाते जिनको जो नाम दे दिया जाता है उसी नाम पर वो दौड़ी चली आती है और अगर बच्चा दूध के लिए जिद करता है तो काठी को भी चिल्ला के बुलाती है ये भूखा है जिद कर रहा है तो वो भी बाल्टी लेके चला आता है और दोनों को एक साथ पिला देती है लेकिन ये नहीं हो सकता कि ग्वाला ना आए और गाय अपने बच्चे को भी दूध पिला जाए उन कोई गाली नहीं देता आज भी वहां गाय और बैल को माई और दाता ही कहकर बुलाते हैं। आज आप अपने सबों को ये नाम न ना देना चाहोगे गाली के अलावा और आप क्या दे पाओगे भेद है आज भी वहां गुरुकुल हैं इस बुलाने के इतने लंबे अंतरालों के बाद भी और किसी का लड़का वहां पढ़े या ना पढ़े हर व्यक्ति गुरुकुल का गुरुकुल को दान करके प्रसन्न होता है नियमित थे आता है और गुरुकुल उस लड़के को पढ़ाएगा चाहे वो इंग्लैंड में जाए पढ़ने के लिए तो वो गुरुकुल पैसे देगा और आज भी बहुत से भोजपत्रों में अतीत की कहानी है वो बचा बचा के रखते रहते हैं वो ये नहीं। आज भी वन संचित है जिस संस्कृति का रूप था तो वहां था लेकिन आजादी के बाद आपने उसे भी विकृत कर दिया केवल अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक विशेष पार्टी विशेष ने जिस देश इस देश को सांप्रदायिक नागरिक को नागरिकता के आधार पर नहीं सांप्रदायिकता के अधिकार पर जिसने संविधान लिख के बांटा लोगों को अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से भी लोगों को यहां ट्रांसपोर्ट किया और डबल नेशनलिटी देकर के उन्हें पाला जिससे कि वो काठियों के वोट काट सके और उनकी सत्ता बनी रहे और फिर उन्हीं काठियों की गायों को खरीद करके मार मार के चमड़ा बेचा और पाकिस्तान का चमड़ा उद्योग सरसब्स हुआ और काफी संस्कृति अपने अंतिम सांसों पर आ गई जो रही सही संस्कृति थी वो भी जा रही है सिर्फ वो बैंक की खाते है पति हो गए गायों का चमड़ा बेच करके और कृष्ण की गाय कटती रही और जब जब वहां अकाल भी पड़ा आपने करोड़ों रुपया सरकारों ने भी दिया केंद्र ने दिया स्टेट ने दिया किसी गाय को एक चम्मच पानी नहीं मिला और जब गाय मर रही थी तो आपको कोई दुख नहीं था आप भूल गए कि जब उसकी गायों के साथ ही होगा तो क्या वो प्रसन्न हो रहा होगा भूकंप कैसे न आते और सब लोग तबाह क्यों करना होते हैं और तबाही एक एक गाय की तबाही के साथ सबको जवाब देना पड़ेगा वहां सहानुभूति की ही नहीं है शिक्षा लेने की भी है कि जीव मात्र के प्रति दया करो यही कृष्ण का आदेश है कि सबको सुख से जीवी देना है आजादी से जीने देना है क्योंकि ये पिता बाघ का मालिक है जो परमेश्वर हमको बनाता है हम माले हैं और मालिक का धर्म है कि बाघ उजाड़ दे जी मात्र की रक्षा करनी है आप के पूर्वज चीटी तक को आटा डाल के जंगल में आते थे आज आप गायों चारा खाया था इंजेक्शन कि दूध देती लेती क्या चेहरा नहीं होगा अब ने इंडस्ट्री हो गई आपकी और दूध नहीं देती है तो उसको घर से निकालता दूसरी ले आएंगे इसको बेचिया मैं पूछता हूं तुम भी तो दूध नहीं देती हो आज नहीं तो कल बहुत अगर तुम्हें भिगाती है निकालती है तो गन...